देवी भागवत सातवा स्कंध सिद्ध पीठ और वहां विराजने वाली शक्तियों की नामावली कहते हैं राजन चतुर्मुख ब्रह्मा की आज्ञा पाकर वन में गए हुए मुनिगण हिमालय के तट पर पहुंचे और चित्त को शांत करके माया बीज भगवती भुवनेश्वरी के मंत्र का जप करने लगे राजन उनके ध्यान का विषय भगवती परमा शक्ति थी दीर्घ काल तक ध्यान करने के पश्चात भगवती प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात प्रकट हो गई पास अंकुश वर और अभय मुद्रा को उन्होंने अपने चारों हाथों में धारण कर रखा था उनके तीन नेत्र शोभा बढ़ा रहे थे करुणा के रस से वे परिपूर्ण थी उनका विग्रह सत्य और आनंदमय था संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाली परमेश्वरी को देखकर पवित्र अंतकरण वाले मुनि उनकी स्तुति करने लगे देवी तुम विश्व रूपा बैश्वानर रूपा तेज रूपा और सूत्र रूपा हो तुम्हें नमस्कार है तुम्हारा वह दिव्य रूप है जिसमें समस्त लिंगदेह देह ओतप्रोत होकर व्यवस्थित है प्राग्ञ अव्याकृत प्रत्यक और परब्रह्म के स्वरूप को धारण करने वाली देवी तुम्हें बारंबार प्रणाम है सर्वरूप और सर्वलक्ष्मी रूप में शोभा पाने वाली तुम भगवती को प्रणाम है इस प्रकार भक्तिपूर्वक गदगद वाणी से भगवती जगदम्बा की स्तुति करके दक्ष प्रभृति पुण्यात्मा मुनिगण देवी के चरण कमलों में मस्तक झुकाए रहे तब कोयल के समान मधुर वचन वाली देवी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा महाभाग मुनियों वर मांगो मैं सदा वर देने के लिए तैयार हूँ ऐसा समझ लो राजेंद्र भगवती की अमरवाणी सुनकर मुनियो ने वर मांगा देवी आप यह कृपा करें जिससे शंकर तथा विष्णु इन महाभाग देवताओं को अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त हो जाए फिर दक्ष ने प्रार्थना की देवी अम्बे मेरे कुल में तुम्हारा अवतार होना चाहिए जिससे मैं कृतकृत हो जाऊं भगवती परमेश्वरी तुम अपने मुख से केवल जप ध्यान पूजा और अपने विविध स्थानों का परिचय देने की कृपा करो देवी ने कहा मेरी शक्तियों का अपमान करने से ही शिव और विष्णु को ऐसी अप्रिय परिस्थिति प्राप्त हुई है इस प्रकार शक्ति रूपा मेरा अपराध कभी नहीं करना चाहिए अच्छा अब मेरी किंचित कृपा से उनमें स्वस्थता शक्ति आ जाएगी गौरी और लक्ष्मी नामक मेरी शक्तियों का तुम्हारे एवं क्षीर सागर के यहाँ जन्म होगा मेरे प्रेरणा करने पर वे शक्तियाँ उनके पास चली जाएंगी मुझे सदा प्रसन्न करने वाला माया बीज ही मेरा प्रधान मंत्र है मेरे विरा विराट रूप का अथवा तुम्हारे सामने उपस्थित इस रूप का या सच्चिदानंदमय रूप का ध्यान करना चाहिए मेरी पूजा करने के लिए उपयुक्त स्थान सारा जगत ही है तुम्हें चाहिए मेरी पूजा और ध्यान में सदा संलग्न रहो व्यास जी कहते हैं राजन यो कहकर मणिद्वीप में विराजने वाली भगवती जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई दक्ष प्रवृत्ति सभी मुनिगण ब्रह्मा जी के पास लौट आए और उनको सम्मानपूर्वक सारा समाचार बतला दिया राजन तब भगवान शिव और विष्णु स्वस्थ हो गए उनको अपने अपने कार्य संपादन की शक्ति एवं योग्यता पुनः प्राप्त हो गई